श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग चतुर्थ अध्याय नरेंद्रनाथ का द्वितीय और तृतीय बार आगमन यथार्थ ईश्वर प्रेमिक रूप से धारणा करके भी नरेंद्र के द्वितीय बार श्री राम कृष्ण देव के समीप आने में विलंब होने का कारण यथार्थ पुरस्कार सम्पन्न स्थिर लक्ष्य विशिष्ट व्यक्ति दूसरे के महत्व का परिचय पाने पर उसे हृदय से स्वीकार करते हैं तथा मन में अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं फिर यदि वे किसी के भीतर वह महत्व अपूर्व भाव से प्रकट देखते हैं तो उसके चिंतन में मग्न होकर उनका मन कुछ समय के लिए मुग्ध एवं स्तब्ध हो जाता है परंतु ऐसा होने पर भी वह घटना उन्हें अपने गंतव्य पथ से विचलित कर उस पुरुष का अनुकरण करने में प्रवृत्त नहीं करती अथवा दीर्घ काल के संग साहचर्य और प्रेम बंधन के बिना उनके जीवन कार्य उस पुरुष के रंग से एकाएक रंजित भी नहीं हो पाते दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन लाभ करके नरेंद्र की भी ऐसी ही अवस्था हुई थी श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व त्याग तथा मन और मुख में एक के देखकर मुग्ध एवं आकृष्ट होने पर भी नरेंद्र का हृदय उन्हें अपने जीवन के आदर्श रूप से ग्रहण करने में एकाएक सहमत नहीं हुआ अतः घर लौट आने के बाद यद्यपि उनके मन में श्री रामकृष्ण देव का अदृष्ट पूर्व चरित्र और आचरण कुछ दिनों तक बारंबार उत्पन्न होता था फिर भी अपने वचन को पालने के लिए पुनः उनके निकट जाने की बात को स्थगित कर वे अपने कर्तव्य करने में लगे थे पा शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अर्धोन्मास समझा था और इसी कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर जाना स्थगित किया था इसके अतिरिक्त उन दिनों ध्यान का अभ्यास और कॉलेज में अध्ययन के अतिरिक्त नरेंद्र प्रतिदिन संगीत तथा व्यायाम के अभ्यास में भी व्यस्त थे फिर मित्रों की मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे उन्हें लेकर ब्राह्म समाज के अनुकरण में कलकत्ते के विभिन्न स्थानों में प्रार्थना तथा विचार विनिमय की समितियाँ भी गठित कर रहे थे अतः यह स्वाभाविक था कि हजार कामनाओं में लगे हुए नरेंद्रनाथ के मन में दक्षिणेश्वर जाने की बात कुछ सप्ताह तक दबी रही परंतु पाश्चात्य शिक्षा और दैनिक कार्यवश कुछ समय के लिए श्री रामकृष्ण देव की बात भूल जाने पर भी उनकी स्मृति और सत्यनिष्ठा अवसर पाते ही उन्हें दक्षिणेश्वर अकेले जाकर अपने वचन का पालन करने के लिए उत्तेजित कर रही थी फलतः प्रथम दर्शन के प्रायः एक मास के अनंतर एक दिन हम श्रीयुक्त नरेंद्र को अकेले पैदल पुनः दक्षिणेश्वर जाते देखते हैं उस दिन की बात उन्होंने बाद में एक समय जिस ढंग से बताई थी उसी को हम यहाँ पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी यह पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था वराहनगर के दासरथी सान्याल सातकड़ी लाहरी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी कभी जाया करता था मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर से समीप ही कहीं होगा परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था अंततो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुँच गया और एकदम श्री राम कृष्ण देव के कमरे में उपस्थित हो गया देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं पास में कोई नहीं था मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देख कर, धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं मैंने सोचा संभवतः यह पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा मैं यह सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही है और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा क्षुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है उस समय भय से मैं घबरा उठा सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु है और वह मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा अजय आपने मेरी यह कैसी अवस्था कर डाली मेरे तो माँ बाप हैं मेरी बात सुनकर वह अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती को स्पर्श करते हुए कहा अच्छा तो फिर अभी रहने दे एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं है समय आने पर होगा आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और यह बात कहते ही मेरे अपूर्व प्रत्यक्ष विलुप्त हो गए मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा